आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन ही श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो की विचार यात्रा में आज आप सुनेंगे लेव तोलोय के विचार उनकी कुछ सुक्तियों के माध्यम से इस यात्रा में आपके साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त रंजना सिंह श्रोताओं कला के बारे में उन्होंने कहा था कि कला दस्तकारी नहीं है यह कलाकार द्वारा अनुभूत भावनाओं का संप्रेषण है अहंकार को किसी व्यक्ति के विकास में बाधा के रूप में देखते हुए वे कहते हैं कि घमंडी आदमी अपने को परिपूर्ण परिशुद्ध मानता है घमंड सबसे बड़ा नुकसान है यह जिंदगी में इंसान के मुख्य काम एक बेहतर इंसान बनने में बाधा डालता है उन्होंने यह भी कहा था कि, कि किसी गणितज्ञ ने कहा है मजा सच खोजने में नहीं बल्कि उसे खोजने का प्रयास करने में है देशभक्ति की भावना की आलोचना करते हुए और उसकी जगह विश्व बंधुत्व को प्रमुखता देते हुए वो कहते है की देशभक्ति की भावना एक अप्राकृतिक तर्कहीन और हानिकारक भावना है और जिन बुराइयों से मानवता पीड़ित है उसके एक बड़े हिस्से का कारण है दो श्रोताओ रेडियो पर आप सुन रहे थे लेव दोस्तों के विचार विचारों का आज का सफर यहीं तक कल फिर आपके साथ चलेंगे विचारों की इसी डगर पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त रंजना सिंह को नमस्कार आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला